श्री गर्ग संहिता द्वारिका खंड सत्रहवा अध्याय सिद्धाश्रम में श्री राधा और श्रीकृष्ण का मिलन श्री कृष्ण की रानियों का श्री राधा को अपने शिविर में बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्रीहरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीति का प्रकाशन श्री नारद जी कहते हैं राजन पटनारियों से श्रीकृष्ण को आया देख गोपांगनाएं अत्यंत हर्ष से खिल उठी और तत्काल जय जयकार करने लगी श्री राधा सहसा उठी और हाथ जोड़ श्रीहरि की परिक्रमा करके अपने कमलोपम नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी उन्होंने श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया जिसके पायों में श्यमंतक मढ़ी जड़ी हुई थी पार्श्वभाग में चिंता चिंतामढ़ी जगमगा रही थी मध्य भाग में पद्मराग मढ़ी शोभा दे रही थी वह सिंहासन चंद्रमंडल के समान गोलाकार था उसकी पाद पीठिका में कौस्तुभ मरिया जड़ी हुई थी वह सिंहासन कुंड मंडल से मंडित था पारिजात के पुष्पों से सज्जित और अमृतवर्षी छत्र से अलंकृत था उन्हें सिंहासन देकर श्री राधा हासयुक्त मुख से बोली आज मेरा जन्म सफल हो गया आज मेरी तपस्या का फल मिल गया श्री हरे तुम आ गए तो आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया श्री सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीति से सफल हुआ मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की तुम भक्तों के सहायक हो देव तुमने मेरी सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असरों को मार भगाया जिससे त्रिलोक विजयी कंस भी डरता था उस शंखचोड़ को तुमने मेरे कहने से मार गिराया हरे मेरे प्रति प्रेम रखने के कारण ही तुमने ब्रज मंडल में देवलोक का वैभव दिखाया देव तुमने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे ही कारण ब्रज की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया मंडल में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उनके वश में हो गए देव तुम्हारा यह चरित्र नरलोक की विडम्बना मात्र है श्री नारद जी कहते हैं राजन योग कहते हुए श्री राधा ने चंद्रान्ना की प्रेरणा से तुरंत श्री कृष्ण की रानियों पर दृष्टिपात किया और बड़े आदर के साथ उन सबको सम्मान दिया रुक्मणी जाम्बती सत्यभामा, भामा सत्याभद्रा लक्ष्मणा कालिंदी और मित्रविंदा से परस्पर गले मिलकर रोहिणी आदि सोलह हजार रानियों को भी प्रेमानंदमयी श्री राधा ने दोनों भुजाओं से पकड़कर सानंद हृदय से लगाया श्री राधा बोली बहनों जैसे चंद्रमा एक है किंतु उससे स्नेह रखने वाले चकोर बहुत हैं जैसे सूर्य एक है किंतु उन्हें देखने वाली दृष्टियां बहुत हैं उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक है किंतु इनमें भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियॉँ हैं जैसे कमल के प्रभाव को भ्रमर जानता है तथा रत्न के प्रभाव को उसकी परख करने वाला जौहरी जानता है जैसे विद्या के प्रभाव को विद्वान और काव्य के प्रभाव को कविन्द्र जानता है जैसे सहस्त्रों मनुष्यों के होने पर भी रस के प्रभाव को केवल रसिक जानता है उसी प्रकार हे राजकुमारियों इस भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को यथार्थ रूप से इनका भक्त ही जानता है श्री नारद जी कहते राजन श्री राधा की बात सुनकर उस समय सपत्नियों सहित भीष्मी रुक्मणी ने कमल लोचना श्री राधा से कहा रुक्मणी बोली श्री राधे नंदनी तुम धन्य हो तुम्हारे भक्ति भाव से ये श्री कृष्ण तदा तुम्हारे वश में रहते हैं तीनों लोगों के लोग जिनकी कथा वार्ता निरंतर कहते सुनते हैं वे ही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहा करते हैं श्रीहरि के प्रति तुम्हारे प्रेम भाव का स्वरूप जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है देवी तुम हमारे शिविर में शीघ्र चलो हम सब तुम्हें ले चलने के लिए ही हैं। श्री नारद जी कहते हैं राजन ककर भीष्म नंदिनी रुकमणी कीर्ति कुमारी श्री राधा को बड़े आदर से महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले आई सर्वतोभद्र नामक शिविर में जो कमलों के केसर से सुवासित था सोने के पलंग पर शीर्ष पुष्प के समान कोमल बिछावन बिछाकर कर तकिया लगाकर वस्त्रमाला और श्रृंगार सामग्री से सपत्नियों सहित सती रुक्मणी ने रात्रि के समय विभि विधिवत पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया फिर गोपांगनाओं के सौ यूथों का भी पृथक पृथक पूजन करके उन कृष्ण प्रियाओं ने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया से, से राधा को वहां सुलाकर वे रानियां प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने शिविर में गई श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कर ने देखा कि वे बैठे बैठे जग रहे हैं तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा स्वामीन आप सोते क्यों नहीं श्री भगवान बोले शुभ्र तुमने आगवानी करके विनय पूर्वक प्रेम भरी बातें सुनाकर आश्वासन देकर ब्रजेश्वरी श्री राधा की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हुई हैं परंतु एक बात की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती है किंतु सुंदरी आश्री राधा ने दुग्धपान नहीं किया महामते इसीलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं आई है और भीष्मंदिनी यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ श्री नारद जी कहते हैं राजन पति देवता की यह उत्तम बात सुनकर रुक्मणी अपने सौतों के साथ दूध लेकर बड़े आदर से श्री राधा के समीप गई सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया हुआ गरम दूध डालकर भिसमक नंदिनी ने बड़े प्रेम से श्री राधा को पिलाया इस प्रकार विधिवत पूजा करके उनके हाथ में पान का बीड़ा दिया और सत्य आदि सपत्नियों के साथ अपने शिविर में लौट आई श्री कृष्ण के समीप आकर शुभ स्वरूपा श्री रुक्मणी अपने द्वारा की गई दूध पहुँचाने और पिलाने की सेवा का वर्णन करते हुए साक्षात श्री कृष्ण के चरणार्थिंदों की सेवा में लग गई अपने कोमल कर पल्लों से निरंतर श्री चरणों का लालन करती हुई रुक्मणी श्री कृष्ण के पाद तल में नए छाले देख आश्चर्य से चकित हो उठी उन्होंने पूछा प्रभो आपके चरण में छाले कैसे बढ़ आए हैं भगवान ये आज ही उभरे हैं मैं नहीं जानती कि इसका कारण क्या है तब श्री हनि ने राधा की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए सोलह हजार राज्यों के सामने स्वयं रुकमणि से कहा श्री भगवान बोले श्री राधिका के हृदयार बिंदु में मेरा चरणार बिंदु सदा विराजमान रहता है उनके प्रेम पास में बंध कर वह निरंतर वहीं रहता है कभी निमेश मात्र के लिए भी अलग नहीं होता आज तुम लोगों ने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया है वह दूध मेरे पैरों पर पड़ा और उनमें छाले पड़ गए तुम सब ने उन्हें थोड़ा गर्म दूध नहीं दिया अधिक गर्म दूध दे दिया श्री नारद जी कहते हैं नरेश्वर श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मणी आदि सुंदरिया बड़े प्रेम से उनके पैर सहलाने लगी और उन्हें सब ओर से बड़ा विस्मय हुआ वे परस्पर कहने लगी मधसूदन माधव में श्री राधिका की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है उनकी समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं है यह श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में द्वारिकाखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में सिद्धाश्रम में श्री राधा कृष्ण समागम के प्रसंग में श्री राधा के प्रेम का प्रकाश नामक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ